संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व ब्राह्मण स्थिति का वर्णन करते हुए भिष्म जी का वृत्ता की कथा सुनाना राजा युषिष्ठ ने कहा दादाजी सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यमान कहते हैं किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई व्यक्ति नहीं है वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है न जाने यह दुखनाशक संयास हम कब ग्रहण करेंगे हम न जाने कब यह राजपा छोड़कर वन में जा सकेंगे विष्णुजी बोले राजन अनंत कोई वस्तु नहीं है सभी की एक सीमा है आवागमन भी प्रसिद्ध ही है इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है तुम जैसा मानते हो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है तुम लोग तो धर्मात्मा हो इसलिए समय आने पर समाधि के अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख सुख दुख दुख पर अधिकार नहीं कर कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए द्वारा द्वारा आच्छन्न हो जाता है। है, जिस समय यह ज्ञान अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट देता उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है राजन इस विषय में एक प्राचीन कथा है उसमें यह उपाय बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्तासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था उसे तुम एकाग्र होकर सुनो वृद्धासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया उसका राज्य छीन गया तथा तो कोई भी उसका सहायक नहीं रहा तो भी केवल इस राग द्वेष द्वेशन्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उसने उससे शुक्राचार्य ने पूछा धानवराज तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती इसका क्या कारण है? पिता सुनने कहा मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक ज्ञान लिया है उससे मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियमानुसार चल रहा है उसे ऐसी ऐसी, ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो फिर ऐसे भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो वित्ताचुर बोले ब्रह्मण आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूं। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे वे प्रभु नारायण वैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मुंज के हरी और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं भगवान अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ कृपया जब बताइए कि किस तरह उत्तम फल को प्राप्त जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है भगवान शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे शुक्राचार्य और धानव राज व्रत ने उसका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा भगवान इन दानों को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए यह सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले दैत्य प्रवर भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए देखिए यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं वे ही प्रणय काल आने पर उनका संहार करते हैं और वे ही कल्पांत के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं समस्त भूत उन्हें लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं उन्हें कोई शास्त्र द्वारा तपस्या तो हो प्रवृत्त होकर बुद्ध के निष्काम भाव द्वारा मन को शुद्ध करता है वह अनंत सुख को प्राप्त होता है कर्मों के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्मों में हो पाती है किन्तु तो कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं वे विश्व का संहार करने वाले सबके नियामक और शुद्ध विद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं पृथ्वी उनके चरण है स्वर्ग लोग मस्तक हैं दिशाएं भुजा है आकाश कान है सूर्य नेत्र है चंद्रमा मन है महत्व बुद्धि है और जल रत्नेंद्री है संपूर्ण ग्रह उनके में स्थित है प्रकट हुए जपादी कर्मों के फल भी वे ही है तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल है वेद मंत्र उनके रोम है प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं, उनके अनेकों मुख हैं वे ही हृदय में आश्रित तथा वे ही प्रजापति विष्णु अश्वनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है उसी समय उनका साक्षात्कार होता है जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रलय एक कल्प होता है ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम जोनियों में आते जाते रहते हैं यदि एक योजन चौड़ी 500 योजन लंबी और एक कोष गहरी अगाध सहसिया हो और उनमें से बल बाल के अग्रभाग द्वारा एक दिन से में केवल एक ही बुन जल निकाला जाए तो उन सब के सूखने में जितना समय लगेगा उतना ही समय प्रजा की उत्पत्ति प्रलय रूप एक काल में लगता है जो अज्ञान के है के कारण अपने-अपने कर्मों अनुसार भिन्न-भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शुद्ध से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह मात्र भावरू परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्त है महाबली दैत्यराज इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया वृद्धा सिंह ने कहा भगवान मुझे आपकी बात बहुत ठीक ज्ञान पड़ती है अब मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ महर्षि यह अनंत और महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है राजा युठी ने पूछा दादा जी, शरद कुमार जी ने वृत्ता के आगे जिनका निरूपण किया था ले भगवान विष्णु ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना? विष्णु जी बोले मूल में स्थित जो भगवान देवाधिदेव हैं वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रहते हैं इन श्री कृष्ण को उनके अष्टमांस मां, से उत्पन्न हुए समझो किंतु ये अपने अष्टमान से ही तीनों लोकों को रस देते हैं ये दे अवनाशी भगवान महान शक्तिमान और सबके अधित्वर हैं कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी ये श्रीकृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इन अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं